लिए एक विशेष बात कहना चाहता हूं कई विदेशी कंपनियां हमारे देश की माताओं बहनों के लिए गर्भ निरोधक उपाय बेचती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के रूप में बेचे जाते हैं गोलियों के रूप में बेचे जाते हैं और उनके कुछ अलग अलग नाम है नॉर् है डिपो प्रोवेरा है फिर आई पिल है फिर ई पिल है ऐसी करके माताओं के बहनों के लिए कॉन्ट्रासेप्टिस बेचे जाते हैं और मैंने जब इनके बारे में जानने की कोशिश की और इसके बारे में दुनिया भर से आंकड़े निकाले तो मुझे इतना दुख हुआ तकलीफ हुआ कि जिन देशों की ये कंपनियां हैं उन देशों की माताओं बहनों को वो कभी नहीं बेचते भारत में लाकर वो बेच रहे जैसे हमारे देश में माताओं बहनों के लिए डिपो प्रवेरा नाम का एक तकनीक है जो इन्होंने बनाई है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए गर्भ निरोधन के लिए वो अमेरिका की कंपनी है कंपनी का नाम है अबजॉन ये कंपनी को अमेरिका की सरकार ने बंद किया हुआ है बैन किया हुआ है कि वो डिपो प्रवेरा को अमेरिका में नहीं बेच सकते तो उन्होंने नहीं बेचा और डिपो प्रवेरा का उत्पादन करके वो भारत में ले आए भारत सरकार से उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया अब यहाँ धड़ल्ले से बेच रहे हैं इंजेक्शन के रूप में भारत की माताओं को दिया जा रहा है और भारत के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर यह इंजेक्शन माताओं बहनों को लगा रहे परिणाम क्या हो रहा है ये माताओं बहनों को ज्यादातर महावारी का जो चक्र है मासिक चक्र है वो पूरा बिगाड़ देता है ये डिपो प्रवेरा और अंत में उनके गर्भाशय में कैंसर कर देता है और उन माताओं बहनों की मौत हो जाती है कई बार माताओं बहनों को पता ही नहीं चलता कि वो किसी डॉक्टर के पास गए थे डॉक्टर ने उनको वो इंजेक्शन लगा दिया डिपो प्रवेरा का बताया नहीं उनको और उनको कैंसर हुआ और वो मर गए बिना बताए हमारी माताओं बहनों के ऊपर परीक्षण इस दवा का किया गया और बिना बताए पूरे देश में इसको धड़ल्ले से बेचा जा रहा है पता नहीं कितने लाख कितनी करोड़ माताओं बहनों को ये लगवा दिया गया और उनकी ये हालत हो रही है इसी तरह से हमारे देश में एक कॉन्ट्रासेप्शन के लिए नेट इन नाम की एक उन्होंने टेक्नोलॉजी लाई है इस्टीरॉइड के रूप में ये माताओं को दिया जाता है कभी इंजेक्शन के रूप में दे देते हैं कभी गोलियों के रूप में दे देते हैं और इससे अक्सर हमारी माताओं बहनों को गर्भपात हो जाते हैं। और उनके जो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन का सिक्रीशन है वो पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाता है असंतुलित हो जाता है और माताएं मैंने बहुत परेशान होती हैं जिनको ये नेटिन दिया जाता है इसी तरह से आरयू यू नाम की एक उन्होंने टेक्निक लाई है फिर रूसेल नाम की एक है यूक्लेफ नाम की एक है फिर एक नॉर प्लांट है फिर एक प्रजनन रोधक टीका उन्होंने बनाया है सभी हमारी माताओं बहनों के लिए तकलीफ का कारण बनती हैं उनमें एक बहुत बड़ी तकलीफ़ ये आती है कि ये जितने भी कॉन्ट्रसेप्शन की चीज़ें माताओं बहनों को दी जाती हैं यूट्रस की गर्भाशय की माँसपेशियाँ एकदम ढीली पड़ जाती हैं पूरा मासिक चक्र उनका गड़बड़ा जाता है अक्सर माताएं बहनें मासिक समय में बेहोश हो जाती हैं। इतना दर्द होता है उनके शरीर में लेकिन उनको यह मालूम नहीं होता कि उनको वो कॉन्ट्रासेप्टिव दिया गया उसके कारण यह हो रहा है और हजारों करोड़ रुपए की लूट मार इस देश में विदेशी कंपनियों के द्वारा हो रही है इन कॉन्ट्रासेप्टिव चीजों को बेचकर फिर और एक जान